महाभारत आश्वेधिपर्व एक राजा अम्बरीश की गायी हुई आध्यात्मिक स्वराज्य विषय गाथा ब्रह्मणु उच त्रजो वै ऋ ऋ ऋपो लोक गुणतः स्मृता प्रहृत प्रीतिर आनंद सात्विक गुणा तृष्णा क्रोधो विसंद राजस्ते गुणास्मृताह समस्त चमोह त्रेयस्ते तामसा गुणा ब्राह्मण ने कहा देवी इस संसार में सत्व रज और तम ये तीन मेरे शत्रु हैं ये वृत्तियों के भेद से नौ प्रकार के माने गए हैं हर्ष प्रीति और आनंद ये तीन सात्विक गुण हैं तृष्णा क्रोध और द्वेष भाव ये तीन राजस गुण हैं और थकावट तंद्रा तथा मोह ये तीन तामस गुण हैं बाण जे तुम परा अनुसहते प्रशांता जितेंद्रिय संत चित्त जितेंद्रिय आलस्यन और धैर्यवान पुरुष श्रम दम आदि बाण समूहों के द्वारा इन पूर्वोक्त गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं अत्रीतरा कल्प विदो जना अम्बरी शेण या गीता राघा पूर्व प्रसाता इस विषय में पूर्व काल की बातों के जान का लोग एक गाथा सुनाया करते हैं पहले कभी शांतिपुरायण महाराज अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था समुदीर्णेशमेश जगरा अंबरीसो राज्य कहते हैं जब दोषो का बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने लगे उस महा समय महाराज अम्बरीश ने बलपूर्वक राज्य की भागढोर अपने हाथ में ली सन गहियामनो दूज्य जगाम महतिम सिद्धिम गा था माँ जगा उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने गाई। भो हिता एको यह गाथा गाई वरिष्ठ मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला किन्तु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अब तक मैं नाश न ना कर सका युक्तों तो वै तृष्ण नाधिगछती तृष्णार्थ निम्नि धाव मानो न बुध्यती उसी की प्रेरणा से इस प्राणी को वैराग्य नहीं होता तृष्णा के भश में पड़ा हुआ मनुष्य संसार में नीच कर्मों की ओर दौड़ता है सचेत नहीं होता अकार्यम अपने नर तम लोभम असी भी नृत्य सुख में धते उससे प्रेरित होकर वह यह नहीं करने योग्य काम भी कर डालता है उस दोष का नाम है लोभ उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुखी होता है लोभाधाते तृष्णा ततश्चिंता प्रवर्तते सलिप्य मे भूयेष्टम राजसान गुणान तदा वाप तुम तो लभते भूयेष्टम तमसान गुणान लोभते थे तृष्णा और तृष्णा से चिंता पैदा होती है लोभी मनुष्य पहले बहुत से राजस गुणों को पाता है और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं सतैर्गुण संगत देह बंधन पुनः पुनर्जात कर्मचे जन्मक्षयीर्ण देहो मृत्यु पुनर्गच्छत जन्म, पुनर्ग जन्म उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह तरह के कर्म करता रहता है फिर जीवन का अंत समय आने पर उसके देह के तत्व विलग बिलख हो, होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है तस्मादेत सम्यक्ष लोभम निगृहध्यात्म निराज्यमीक्षेत ए तद्राज्यम ना राज्यम आत्म ही पर तो इसलिए लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्यपूर्वक दबाने और आत्मराज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए यही वास्तविक स्वराज्य है यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है इतराज्ञाबरीशेण गाथा गीता यशस्वीना अधिराज्यम पुरस्कृत लोभवेक नृकिन निकिंतता इस प्रकार यशस्वी अम्बरीश ने आत्मराज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए उपरयुक्त गाथा का गान किया था इत महाभारते आश्वेधिक पर्वण अनुगीता पर्वण ब्राह्मण गीतासु एकत्रिशोध्याय इस प्रकार महाभारत आसुमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीताभिषेक इक्तीसवा अध्याय पूरा हुआ